धिकरण्य तद अवच्छिन्न हो जाएगा साध्य साध्य सामना अधिकरण हेतु तो निष्ठ य सिद्धांत तो व्याप्ती तो, हेतु तो निष्ठ बनी सामना अधिकरण ये जो बी के जगह में हम वहाँ कहते तद अविन्न तद तो पद से का। साध्यता अवच्छेद साध्यता अवच्छेद अवचिन्न बनि बोल हेतु निष्ठ ठा बनी सामान अधिकरण्यम जहाँ बन्ही धूम है आप वहाँ कहेंगे कि धूम निष्ठ व नहीं सामान नहीं तो कहेंगे हेतु साध्य सामान ये सामान्य लक्षण हो जाएगा व्यापक सामान्य तो व्याप्ति तो व्याप्ति में रहेगा ही इसलिए कल इतना ही कहना पड़ता है कि व्यापक सामान अधिकरण नियम व्यापक सामान अधिकरण नियम कहाँ रहेगा व्याप्ति में रहेगा और व्याप्ति कहा रहेगी व्याप्ति में रहेगा तो ही हो गया इसलिए व्यापक सामान अधिकरण नियम इतना ही ये व्याप्ति का लक्षण हो जाएगा अच्छा ये हो गया सिद्धांत मत और पूर्व मूल व्याप्ति का लक्षण था साध्य अभाव अवृतित्व और अवित्व को हम कह देते हैं वृत्व अभाव और साध्य अभावित्व अभाव ये दोनों का बीच में और एक हम संबंध पद लाते हैं निरूपित कहते हैं नहीं तो साध्य अभाव ह्रद में और वृत्तित्व हम विचार करेंगे पर्वत में वो नहीं होगा इसलिए साध्य अभावद्ध निरूपित वृत्तित्व अभाव ये मूल लक्षण आएगा मूल लक्षण क्या आएगा साध्य अभावन निरूपित क्योंकि आगे न है ये नुनासी के नुनासी ये मूल लक्षण अनुनाशिक अनुनाशिक दिखाएंगे साध्य अभाव तो कहाँ मिलेगा हमको कौन होगा साध्य अभाव तो तिरूपित वृत्तित्व मीना दो और तन निरूपित वृतित्व अभाव धूम धूमा तो में व्याप्ति का लक्षण समन्वय हो गया है, तो है, उसके लक्षण गया, आया, अभी कहेगा कि साध्य अभाव बद ये पर्वत भी है पर्वत में बंधी संयोग संबंध से आपको दिखता है किंतु समवाय संबंध से है क्या नहीं है तो स... समवाय संबंध है न बन ही पर्वत में है जब हम कहते हैं समवाय सम्बन्ध है न बन ही इसका क्या तात्पर्य है समवाय सम्बन्धत में नहीं है तो समवाय संबंध में प्रतियोगी नहीं है और हम कहते हैं कि समवाय सम्बन्ध है न बन ही अभाव पहुतु उसका अर्थ होता है कि प्रतियोगी उस सम्बन्ध से नहीं है तो अभी समवाय संबंध है न पर्वत हो गया तो हमको चाहिए था बन अभाव अभाव तो पर्वत हो गया बन अभाव अभावत बन अभाव अभावत निरूपित तो धूम में वृत्तित्व तो आएगा ना वृतित्व अभाव तो आएगा वृत्तित्व तो तो तो आ गया तो अभी होना चाहिए था धूम में वृत्तित्व तो अभाव अभी वृत्तित्व तो अभाव आया नहीं अर्थात व्याप्ति का लक्षण धूम में गया नहीं क्या दोष होगा अव्याप्ति दोष होगा तो ये दोष कौन दिखाया सिद्धांत दिखाया क्योंकि अभी कर अभिला सिद्धांति दोष दिखाया तो पूर्व पक्ष कह रहा है कि आपने बन्ही अभाव पर्वत में दिखाते हैं किस सम्बन्ध से अभाव कहते हैं समवाय सम पूर्व पक्ष कहता है कि ये नहीं होगा क्योंकि हम साध्य सिद्ध करना चाहते हैं किस से संयुक्त संबंध से तो संयोग संबंध ही हमारा साध्य का आश्रय संबंध है इसलिए आप समवाय संबंध से अभाव कहने से नहीं होगा तो नहीं होगा तो आपको लक्षण उसी प्रकार की बनाना पड़ेगा अभी जो साध्य अभाव आप दिखाएंगे वो साध्य अभाव का जो प्रतियोगी होगा वो प्रतियोगी वहां उसी संबंध से नहीं रहना चाहिए जिस संबंध से आप साध्य सिद्ध कर, कर रहे हैं आप जो अभाव दिखा रहे हैं वो संबंध वही होना चाहिए जिस संबंध से आपका साध्य रहता है अन्य संबंध लेने से नहीं होगा जिस संबंध से साध्य रहेगा वो संबंध साध्यता का अवच्छेद का संबंध होगा होगा अभी पूर्व पक्ष कह रहा है कि जो आप अभाव दिखा रहे हैं अभाव का प्रतियोगी अभाव किसका दिखा रहे हैं साध्य अभाव दिखा रहे हैं साध्य अभाव का प्रतियोगी कौन होगा साध्य होगा प्रतियोगिता किस में रहेगी साध्य में तो ये जो प्रतियोगिता का अवच्छेद संबंध किसका संबंधि प्रतियोगिता का जो अवच्छेद का संबंध प्रतियोगिता का अवच्छेदक हो गया संबंध तो प्रतियोगिता का जो अवच्छेद का संबंध हुआ सिद्धांति क्या संबंध दिखा दिया पूर्व पक्ष कहता है कि नहीं होना चाहिए क्या होना चाहिए पूर्व पक्ष का मत में संयोग वो साध्यता अवच्छेद का संबंध है तो पूर्व पक्ष कहता है कि प्रतियोगिता का अवच्छेद का संबंध साध्यता अवच्छेद का संबंध ही होना चाहिए प्रतियोगी तो प्रतियोगिता रहेगी अभी में तो प्रतियोगिता का अवच्छेद का संबंध अर्थात तो बन्नी किस संबंध से नहीं है वही संबंध कहना पड़ेगा जिस संबंध से हम बनी का साध्य बना रहे हैं अर्थात प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध साध्यता अवच्छेद का संबंध होना चाहिए जिस संबंध से साध्य कह रहे हैं उसी संबंध से अभाव दिखाना पड़ेगा अभी हम बना रहे हैं प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध और पूर्व पक्ष कह रहा है किसको बनाना पड़ेगा प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध अवच्छेद का संबंध को साध्यता अवच्छेद का संबंध को ही प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध बनाना पड़ेगा अभी साध्यता अवच्छेद का संबंध क्या है स्वयं संबंध पूर्व पक्ष कहता है कि प्रतियोगिता अवच्छेद संबंध संयोग संबंध ही बनाना पड़ेगा इसका अर्थ है कि आपको अभावों को किस संबंध से दिखाना पड़ेगा संयोग संबंध से ही दिखाना पड़ेगा तो संयोग संबंध अवच्छिन्न बन्नी अभाव पर्वत में मिलेगा नहीं मिलेगा तो अभी पर्वत में नहीं मिलेगा अभी आपका लक्षण कर दिए साध्यता अवच्छेदक संबंधा अवच्छिन्न प्रतियोगिता कह साध्यता अवच्छेदक संबंधे न अवच्छिन्न प्रतियोगिता यश्य कश्य साध्यता अवच्छेद संबंधे न अव छिन्न प्रतियोगिता यश्यो कौन सा अभाव है मन असाध्या तो यहाँ तक बहुबरी हो गया आगे साध्या अभाव के साथ कर्मदारी होगा प्रतियोगिता साध्यता अवच्छेद का संबंधन अवच्छिन्न एक पद हो गया प्रतियोगिता दूसरा पद हो गया यश अभाव संबंध प्रतियोगिता ये हो गया अवसाध्य अभाव तो है? साध्यता अवच्छेद संबंध से ही प्रतियोगिता अवच्छिन्न होना चाहिए अर्थात अभाव साध्यता अवच्छेद संबंध से आपको दिखाना चाहिए अभी ऐसा अगर ये लक्षण आप बना दिया पूर्व पक्ष बना दिया अभी ये लक्षण को उसको सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा घटना चाहिए तो अभी हम साध्या भाव दिखाएंगे कहाँ दिखाएंगे ह्रदय में तो ह्रदय में जो साध्याभाव मिलेगा वो साध्यता अवच्छेद संबंधा संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता को होगा साध्यता अवच्छेद संबंध क्या है संयोग संबंध संयोग संबंधा अवच्छिन्न प्रतियोगिता को वन्य भाव ह्रदय में मिलेगा मिल जाएगा का निरूपित तो, तो अभाव धूम में है लक्षण संबंध में हो जाएगा ए? ये प्रथम पूर्वपक्ष लक्षण का सुधार किया संवाय संबंध मा मानेंगे, तो अभी लक्षण हो गया ये साध्यता अवच्छेद का संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता का होना चाहिए अगर आप संवाय संबंध से बन्ही अभाव दिखाएंगे तो संवाय संबंध तो साध्यता अवच्छेद का संबंध नहीं है पूर्व पक्ष कहेगा आप संवाय संबंध से दिखाई कोई हानि नहीं है हमारा ये लक्षण है ये लक्षण धूम में घट रहा है साध्यता अवच्छेद का संबंध है न बन्ही अभाव पर्वत में मिलेगा क्या नहीं मिलेगा तो पर्वत में बन्ही अभाव नहीं है वहां धूमो है पूर्ण में में साध्य अभाव है इतना करने के ये आप करना कि जोड़ना पड़ेगा अन्य संबंध से साध्यता अवच्छेत का संबंध छोड़ करके अन्य संबंध में अन्य संबंधों से आपको अभाव नहीं दिखाना चाहिए क्यूँकि हम जिस कैसे इस पूर्व पक्षी ने बताया बता तो बताया अर्थात इसके लिए ये लक्षण बना दिया अभी आप अन्य सम्बंधो से अभाव नहीं कह पाएंगे मतलब दोष कैसे हो रहे हैं अभी सिद्धांती समावय संबंध से बंधी अभाव दिखा रहा है अगर समवाय संबंध साध्यता अवच्छेद का संबंध होता तब यहां साध्यता अवच्छेद संबंध से समवाय संबंध का ग्रहण हो जाता किंतु आपका समवाय संबंध आपका साध्यता अवश्य संबंध है नहीं तो आप जो प्रतियोगी दिखा रहे हैं बन्ही अभाव दिखा रहे हैं तो प्रतियोगी हो गया बन्ही उसका अवच्छेद का संबंध समवाय संबंध को आप ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे आप कहते हैं समवाय न बनी कहते हो किंतु कि अगर सुधार ये नहीं करेगा सुधार नहीं किया हाँ, मतलब जब ये लक्षण नहीं दिया हाँ। पूर्व में ये लक्षण देने से पहले हाँ। पूर्व पक्ष पहले कह दिया कि देखिए पर्वत में धूमा है बनी है और जहाँ धूमह है वहाँ बनी है होने हाँ। से आपको व्याप्ति किंतु दिखाते हैं कि जहाँ बनी नहीं है वहां धूमो नहीं है साधी अभाव वाला में धूम नहीं होना चाहिए हेतु नहीं होना चाहिए हृदय में दिखा दिया पूर्व पक्ष अपना व्याप्ति का लक्षण घटा दिया सिद्धांत किन्तु कह रहा है कि ह्रदय नहीं पर्वत में ही बनी नहीं है बनी अभाव है पर्वत में बनी अभाव है तो वहां धूमा विद्यमान है तो लक्षण आपका लक्षण अर्थात तो अव्याप्ति दोषग्रस्त होगा किंतु सिद्धांत जो कह रहा है कि पर्वत में बंधी नहीं है वो किस संबंध से कह रहा है समवाय संबंध से अच्छा ये हम पहले हृदय में घटाते थे उन्होंने सिद्धांत में कहा कर कि पर्वत, पर्वत में घटा देंगे इसलिए पर्वती ही वाला है धूम में जहाँ साध्या आपको मिलेगा वृत्ति हेतु में वृत्ति तो अभाव आना चाहिए अगर हेतु सद हेतु है, है तो व्याप्ति का लक्षण ही होना चाहिए सिद्धांति पर्वतों को ही साध्या बना दिया होना चाहिए ह्रदय तो पर्वतों को जो साध्याव बनाया तो उसमें फिर वृत्तित्व आया हेतु में हेतु वहाँ विद्यमान है पर्वतों में हेतु विद्यमान है तो हेतु में वृतित्व आया वृत्तित्व अभाव नहीं आया लक्षण गया नहीं मूल लक्षण जो साध्य अभाव वृतित्व तो तो अभाव होना चाहिए था अभी सिद्धांती पर्वतों को ही साध्य अभाव तो बनाया और वहां धूम में वृत्ति तो तो आ गया तो लक्षण समन्वय नहीं हुआ तो पूर्व पक्ष कह रहा है कि अब पर्वतों को साध्य अभाव वाला नहीं बना पाएंगे क्यों कहते हैं हमारा लक्षण ये है इस संबंध से साध्य अभाव आपको सिद्ध करना पड़ेगा अब नहीं होगा ये प्रथम अर्थात संबंध को लेकर के अन्य संबंध से आप साध्याभाव नहीं दिखाना चाहिए ये पूर्व पक्षी का प्रथम लक्षण संस्कार हुआ आगे कहते हैं कि पर्वत में महानसीय बनी महानसीय तत्र भव छत्य महान से तो महानसीय बनी ये पर्वत में रहेगा ये नहीं रहेगा तो अभी पर्वत में आप महानसीय बंधी जो नहीं रहेगा पर्वत में पर्वत में महानसिया बंधी नहीं रहेगा पर्वत बन्ही अभाव वाला हो जाएगा ऐसे कौन दिखाता है सिद्धांत दिखाएगा तो पूर्व पक्षी कहेगा हम लक्षण का सुधार किया है आप जो भी कहते हैं पर्वत में महानसिया बंधी नहीं है तो आपको बंधी अभाव को ये संबंध से दिखाना चाहिए साध्यता अवच्छेद का संबंध से अभाव दिखाना चाहिए साध्यता अवच्छेद का संबंध क्या है तो सिद्धांति कहते हैं कि संयोग संबंध न महान सीय नहीं है जो लक्षण संस्कारित तो हुआ था संस्कारित तो लक्षण में ही सिद्धांति अभाव दिखा रहा है तो साध्यता अवच्छेद का संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता कैसे महान सीय बनी अभाव पर्वत मिलता है तो पर्वत फिर साध्य हो गया तो निरूपित धूमों में है आए वृत्ति अभाव नहीं आया इस दोष को वारण करने के लिए अभी सिद्धांत दिखाया कि महानस्य बंधी नहीं है पूर्व पक्ष कहता है कि हम महानसीय बन को साध्य नहीं बना रहे हैं अगर महानस्य बन को साध्य बनाएंगे तो साध्यता अवच्छेद धर्म क्या होगा महानसीय बन्हीं को साध्य बना रहा है महानसीय बंधित्व होगा पूर्व पक्ष कहता है कि महानसीय बंधित्व हमारा साध्यता अवच्छेद धर्म नहीं है पूर्व पक्ष का साध्यता अवच्छेद धर्म क्या है बंधित्व वो सकल बन्हीं को लेना चाहता है। पूर्व पक्ष कहता है कि आप महानस्य बंधित्वावच्छिन्न साध्य अभाव मत कहिए। भाव करिए बंधित्वावच्छिन्न साध्यभाव करिए बंधित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का साध्याभाव बंधित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का साध्य अभाव बन्य अभाव कितने बनी का अभाव होगा प्रतियोगिता का सकल बनी का होगा पूर्व पक्ष वही बात कह रहा है कि सकल बनि का अभाव जहां मिलेगा वही साध्य अभाव वाला होगा तद बंधी तद बनी महान सही ये नहीं होगा तो प्रतियोगिता का अवच्छेद का अभी सिद्धांती दिखाया कि महान सही नहीं है तो प्रतियोगी किसको बना रहा है पूर्व सिद्धांति प्रतियोगिता किसमें रहेगी प्रतियोगिता का अवच्छेद महानस्य बनित्व <ii> होता है प्रतियोगिता अवच्छेद का और साध्यता अवच्छेद का धर्म क्या है साध्यता अवच्छेद का धर्म बंधित्व तो पूर्व पक्ष कह रहा है कि प्रतियोगिता अवच्छेद का धर्म साध्यता अवच्छेद का धर्म होना चाहिए सिद्धांती प्रतियोगिता अवच्छेद का धर्म किसको दिखा रहा है महानसीय वंधित्व और साध्यता अवच्छेद का धर्म क्या है बनित्व ये दोनों समान नहीं है पूर्व तो पक्ष कह रहा है कि प्रतियोगिता अवच्छेद धर्म साध्यता अवच्छेद ही होना चाहिए तो ये जो प्रतियोगिता है उसका दूसरा अवच्छेद को होना चाहिए साध्यता अवच्छेदक धर्म प्रतियोगिता के दो अवच्छेद को मानते हैं एक संबंध दूसरा धर्म तो जैसे संबंध में भी साध्यता अवच्छेदक संबंध लेना पड़ा इसी प्रकार की धर्म में भी साध्यता अवच्छेद का धर्म लेना चाहिए साध्यता अवच्छेद का धर्म तो ये हो साध्य गया साध्यता आवश्येद का संबंध ये हो गया साध्यता आवच्छेदक धर्म ये दोनों ही साध्यता का अवच्छेदक है अवच्छेदक है इसलिए दोनों ही साध्यता का अवच्छेदक होने पर भी दोनों में अंतर है इसलिए हम यहां कहते हैं साध्यता आवश्यक संबंध है, यहां कहते हैं साध्यता आवश्यक का धर्म तो दोनों में भेद दिखाने के लिए हम यहाँ संबंध यहाँ धर्म कहते हैं अगर यहां धर्म नहीं भी कहेंगे तो भी यहां साध्यता आवश्यक संबंध कह दिए और दूसरा खाली साध्यता अवच्छेद का इतना कहेंगे तो भी धर्मो ही माना जाएगा क्योंकि धर्म मुख्यतः तो अवच्छेद को माना जाता है नया एक विवाद उपस्थित हो जाने से संबंध को भी अवच्छेद का लाना जाता है नहीं तो घट तो सकल घट साधारणतः धर्म को ही मुख्य अवच्छेद को माना जाता है क्योंकि अवच्छेद का कार्य होता है वो प्रकार बनता है दूसरों से भिन्न करवाता है तो धर्म को लेकर के भिन्न करना एक प्राथमिक संस्कार संबंध का लेना बाद की बात है इसलिए प्रथम इसको तो साध्यता अवच्छेद को इतना ही कह देते हैं तो अभी जो प्रतियोगिता होगा वो उसका अवच्छेद को दो आएंगे प्रतियोगिता किसका हो रहा है किसका प्रतियोगिता हम कह रहे हैं साध्याभाव का ये प्रतियोगिता का दो अवच्छेद को होना चाहिए एक अवच्छेद को होगा संबंध।, संबंध और वो संबंध कौन सा संबंध लेने के लिए पूर्व पक्ष कह रहे हैं साध्यता अवच्छेद का संबंध और प्रतियोगिता का दूसरा अवच्छेद को मानेंगे धर्म पूर्व पक्ष कौन सा धर्म को लेना चाहता है साध्यता अवच्छेद का धर्म तो प्रतियोगिता का ये दो अवच्छेद आएंगे अभी एक कागज देखेंगे उसमें वृत्तित्व अभाव यहाँ लिखा गया वृत्तित्व प्रतियोगिता का अच्छा अच्छा साध्याभाव निरूपित हाँ ठीक है दिया है ये बीच वाला लाइन में दिया है प्रतियोगिता को, है? ये प्रतियोगिता को आगे लिखा है उसका डायनेसाइड में वैधिकरण बच्चि ये अभी विचार नहीं हुआ उसका आगे है साध्याभावन निरूपित अभी हम लोग जो वैधिकरण या अवच्छिन्न उसको बाद रख करके देखिए प्रतियोगिता को साध्या भाव वन निरूपित इतना हमारा अभी पंक्ति हुआ और ये जो प्रतियोगिता का है उसका दो अवच्छेद का आ गया साध्यता अवच्छेद का संबंध बच्चे साध्यता अवच्छेद का अविन्न साध्यता अवच्छेद संबंधा अवच्छिन्न साध्यता अवच्छेद का प्रतियोगिता क इसके आगे क्या हम लोग जोड़ रहे हैं अभी साध्याभावन निरूपिता तो बीच में वैधिकरण अवच्छे नही हम लोग तो ये प्रतियोगिता का प्रतियोगिता को कौन है साध्या भाव और प्रतियोगिता का ये प्रतियोगिता का दो का ले लिए हो गया चित्र साध्य बन अभावित वृत्व अभाव तो यह है साध्य अभाव निरूपित वृतित्व अभाव ये प्रतियोगिता को वृत्व अभाव क्योंकि वृत्तित्व अभाव एक अभाव है जी। जैसे साध्य अभाव हुआ ऐसे वृत्व अभाव जी। ये वृतित्व अभाव का भी फिर उसका दो प्रतियोगिता होगा उसका दो अवच्छेदक आएंगे तो इसलिए प्रतियोगिता का दे करके हेतुता अवच्छेद का संबंध अवच्छिन्न नीचे दे दिया वृत्व इतर धर्म अनवच्छिन्न वृत्ति तत्व अवच्छिन्न थोड़ा और अधिक विचार दिया है ये सब हेतुता अवच्छेद का संबंध अवच्छिन्न ऊपर में दे दिया और नीचे में अंतिम में देखिए वृत्ति तत्व अवच्छिन्न क्योंकि वृत्तित्व का अभाव कहते हैं तो जो अवच्छेद धर्म हो जाएगा वृत्तित्वत्व होगा होगा तो वृत्ति तत्व को ज्यादा में प्रथम लिख दीजिए वृत्ति तात्व अच्छा वृत्ति तात्व ये दो तो हो गया ना एक तो होना चाहिए वृत्ति तत्व कहिए अथवा वृत्ति तात्व कहिए अब तल प्रत्यय पहले को लीजिए वृत्ति तात्व होगा यहाँ दो तो गलत हो गया चलेगा किंतु दो तो नहीं लेकर के वृत्ति में वृत्तिता वृत्तिता का अवचेद हो जाएगा वृत्ति तत्व इस प्रकार के कहते हैं हम लोग तो दो, दो लगा देते हैं घटतत्व इस प्रकार कह देते हैं किंतु घट कहना ही ठीक है अच्छा ये हो गया इतना हो गया ये प्रथम लक्षण अच्छा आगे मूल में ये पंक्ति देखेंगे साध्य दो हजार हुआ तो अच्छा, अभी इसके लिए मूल में पहले पंक्ति देख लेते हैं यथा पर्वतो दित्यत्र सदहेतु, सदहेतु ये सध्यतु है? सध्यतु। साध्यो बिधुमा जलह तदवृतित्व मीनादो इति व्याप्ति लक्षण समन्वयः भिन्न पद नहीं होगा व्याण पद न्या लक्षण सेलक्षण सबंपद नमवाय नंध्यभाविक सिद्धांत है सामने ना पर्वतोपि और तद अवृतित्व धूम में आ जाएगा नहीं नहीं आएगा तद अवृत्तित्व से धूमे असत्वात् तो क्या दोष हो जाएगा अव्याप्ति रीति चेत सिद्धांत कहता है कि न पूर्व पक्षी कहता है कि न साध्यता अवच्छेदक संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता कत्व अभावे विशेषणत्वात् अभाव में ये विशेषण देंगे साध्यता अवच्छेदक संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता क ऐसे अभाव होना चाहिए अभाव है विशेषण्वात तथा तो चि साध्यता अवच्छेद संबंध कौन हो जाएगा संयोग। तो संयोग संबंधावचिन्न प्रतियोगिता कस्य वन्य भाव से संयोग संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता कन्ही भाव ये पर्वत में मिलेगा संयोग संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता कन्ही भाव कहा मिलेगा जलह्रदाद एवं सवाद तो जलह्रद में ये अभाव मिला और वहां धूम में वृत्तिव अवृत्तिव अवृत्तिव जलह्रदाद सवाद तद अवृत्ति धुमे अक्षतवाद अवृत्ति धूम में रहा से न अव्या अक्षतवान्न न अव्या अक्षत नहीं नहीं हुआ तो जो धूमो में अवृतित्व आना चाहिए था अवृतित्व रहा क्षत अर्थात हानि हो जाना तो अगर आप तीन करेंगे तो क्षति और निष्ठा करने से क्षता ये प्रथम संस्कार हुआ इसके लिए हम क्या लक्षण में जोड़े संबंधा वचन प्रतियोगिता का जोड़े न च एवं अपि पर्वते पर्वत पर्वत हो हो गया आएगा। भी हो गया आएगा संयोग महान पर्वतेद अर्थात तो फिर लक्षण का अव्या हो गया तदवस्थ है इस प्रकार के सिद्धांति कहा पूर्व पक्ष कहते नाच्य साध्यतावेदक संबंध अवच्छिन्न प्रतिगितावक्षणीय साध्यतावच्छेद अवच्छिन्न प्रतिगिताजुना है कि साध्यता अव्छेद का वच्छिन्न प्रतियोगिता तत्व तो ये विशेषण बनेगा अर्थात अभाव में अभी साध्यता अवच्छेद का अवचिन्न प्रतियोगिता तत्व तो ये अभाव में आ जाएगा तो अभाव हो जाएगा साध्यता अवच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगिता क्या हो जाएगा साध्यता अवच्छेद का अविन्न प्रतियोगिता को यह अभाव होगा साध्यता अवच्छेद का अव प्रतियोगिता क अतः प्रतियोगिता का अवच्छेद अवच्छे हो अवच्छे का होगा साध्यता अवच्छेद का अवचिन्न प्रतियोगिता का धर्म आइए ये अंदर आ जाए साध्यता अवच्छेद का बच्चिन्न प्रतियोगिता का मतलब यहाँ साध्यता अवच्छेद का बच्चिन ये धर्म तो यहाँ धर्म नहीं कह करके ये प्रतियोगिता कहते हैं अच्छा ये पूर्व पक्ष व्याप्ति का विचार चल रहा है अभी देख सकते हैं द्वितीय पारा इसमें मूल में देख रहे हैं द्वितीय पारा का द्वितीय पंक्ति साध्यता अवच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगिता का ये अब हम अभाव में और विशेषण जोड़ेंगे साध्यता अव्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगिता तत्व से अभी अभावे विवक्षणीय अभी अभाव में हम दूसरा विशेषण दे दिए विवक्षणीय अर्थात इसको उसमें अभी विशेषण देंगे होने से महानस्य बंधी अभाव सकल साध्यता अवच्छेदक महानसीय बंधी अभाव इसका जो प्रतियोगिता अवच्छेदक बनेगा ये सकल साध्य में रहने वाला साध्यता अवच्छेदक होगा सकल साध्यता अवच्छेदक अनवचिन्न जो महानसीय बन अभाव हुआ वो सकल साध्यता अवच्छेदक के द्वारा अवच्छिन्न होता है वो तो महानसीय बंधित्व बन्धी के... के द्वारा अवच्छिन्न होगा जो महानसीय बन्ही है वो महानसीय बंधित्व से अवच्छिन्न होगा बंधित्व से अवच्छिन्न नहीं होगा बनी है अगर हम कहेंगे कि बंधित्व से महानसिया बंधी को अवच्छिन्न करेंगे तो अर्थात आप बंधित्वावच्छिन्न कहने से महानसिया बंधी लेना पड़ेगा क्योंकि महानसिया बंधी का अवच्छेद बंधित्व तो कहेंगे तो बंधित्व अवच्छिन्न कहने से महानसिया बंधी कर लेंगे तो फिर पर्वतीय बन्ही चतुर्वनी उसको नहीं लेंगे वो सब बन्ही होंगे नहीं होंगे तो सबको लेना पड़ेगा इसलिए महानस्य बंधी जो है वो बंधित्व अवच्छिन्न के द्वारा उसका ग्रहण नहीं मतलब उसका परिपूर्ण रूप से ग्रहण नहीं होगा इसलिए न्यायिक लोग भी कहेंगे कि महानसीय बन्धी का अवच्छेदक बंधित्व तो नहीं होगा अवच्छेदक जो दूसरों से भिन्न करवाए बंधित्व तो केवल महानसीय बन्धी को दूसरों से भिन्न नहीं कराएगा बंधित्व महानस्य बनि को पर्वतीय बनी से भिन्न करवाएगा बंधित्व महानसीय बन्ही इसको पर्वतीय बन्नी से बंधित्व भिन्न करवाएगा नहीं करवाएगा इसलिए महानसीय बन्ही का अवच्छेद का बंधित्व नहीं बनेगा क्योंकि उसको दूसरों से भिन्न नहीं करवा रहा है घट से भिन्न करवा देगा किंतु पर्वतीय बन्नी से भिन्न नहीं कराएगा इसलिए अवच्छेद नहीं बनेगा और दूसरा अवच्छेद वही होना चाहिए जो अन्यून अनतिरिक्त होना चाहिए बनी तो अगर अवच्छेद का बनेगा केवल महानस बनी में रहना चाहिए पर्वतीय बनी में नहीं रहना चाहिए अतिरिक्त हो गया अन्यून अनिक्त होना चाहिए ये अतिरिक्त हो जाने से अवच्छेद नहीं बनेगा अवच्छेद का अभचेदका अभचेदका नहीं बनेगा अवच्छेद को वही होगा जो अन्यून अनिक्त होगा हो रहे इसलिए वो अवच्छेद नहीं बनेगा इसलिए यहाँ पंक्ति है Mm. तो महान बन्नी अभाव सकलसाध्यता अवच्छेद अन्छिन्नवा महानी सकलसाध्यता अवच्छेदक सकलसाध्यता अवच्छेदक कौन है बन तो, तो बन्न तो बेन अनवच्छिन्नत्वात् सकलसाध्यता अवच्छेद कें अनवच्छिन्नत्वात् तृतीय है सकलसाध्यता अवच्छेदक अनवच्छिन्नत्वात् तो नहीं होने से धर तुम अशक्यता मानस्य बनी अभाव को आप अभी नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो सकल साध्यता अवच्छेदक के द्वारा अवच्छिन्न नहीं है इसको नहीं ना वो तृतीय अर्थात समास सकल साध्यता अवच्छेद के न अनवच्छिन्न तृतीय समास होने तो से उक्त विधस्य अभी सकल साध्यता अवच्छेदक से अवच्छिन्न बन्ही अभाव कहीं मिलेगा सकल साध्यता अवच्छेदक उससे अवच्छिन्न होगा बनी अभाव कहीं मिलेगा कदम मिल जाएगा तो उक्त विधोगे संयोगेन और पहले आप संबंधों को भी लिए हैं संयोग नी धर्म को लेना पड़ेगा धर्म क्या हो गया बंधित्व बंित्वे नही सामान्य अभाव बंधित्वे नामान्य अभाव अथा सकल बन्नी अभाव बन ही सामान्य अभाव बनी सामान्य अभावश्य अधिकरण कौन होगा ह्रदय होगा ह्रदय धूम में वृतित्व आएगा और अवृतित्व आएगा अवृतित्व तो अवृतित्व अवृतित्व न अव्यापति धूमो में अवृतित्व आ गया लक्षण आ गया इसलिए कोई दो तो नहीं होगा धरतुम अर्थात पकड़ नहीं पकड़ पाएंगे इसका हिंदी ऐसे है नहीं पकड़ पाएंगे अर्थात नहीं ले पाएंगे हम लोग हिंदी में कहने कैसे नहीं ले पाएंगे कहते हैं तो धरतु ये हिंदी को जो संस्कृत बना देते हैं अच्छा ठीक है समय हुआ अच्छा देखिए तो बाहर में अगर के तो बैठे होंगे क्या नहीं है तो समय क्योंकि हम दूसरों को समय देते हैं नही आए हैं ये तो, तो भी नहीं ना नौ बीस हम बोला था लेकिन आज में भी वो नहीं अच्छा। तो मुझे लगा इसमें शायद आ तैयारी तो के लिए पांच बच्चे ना तो कल ही तैयार थे आज तो नहीं अच्छा ठीक है अगर नहीं है तो हम लोग फिर और आगे पाँच करेंगे अभी है कि सिद्धांत कहा पूर्व पक्ष कहा जो आप साध्याभाव दिखाएंगे वो साध्याभाव साध्यता अवच्छेद साध्या का साध्याभाव का प्रतियोगिता साध्यता अवच्छेद का संबंध और साध्यता अवच्छेद का धर्म ये दोनों से अवच्छिन्न होना चाहिए ठीक है अभी सिद्धांत एक स्थान दिखाता है अनुमान वाक्य देता है अयम वृक्ष कपि संयोगी ए तद इस प्रकार के अनुमान लेंगे अनुमान तो वाक्य यहाँ लिखा होगा नच आगे पैराग्राफ में दिया तीसरे पारा में नच तथापि तथापि के आगे अनुमान आरम्भ हुआ अयम संयोगी एतद वृक्ष यहाँ को अनुमान हो गया तो इसमें देखिए हेतु क्या है एतद वृक्षत्व और साध्य कपि संयोग कपि संयोग में रहेगा कपि संयोग हो गया साध्य और पक्ष हो गया वृक्ष हो गया पक्ष कपि संयोगी पर्वतो पर बिमान साध्य किसको कहेंगे वो बन्नी पर्वत बन्नीमान में जो रहेगा तो वहाँ मतुब करते हैं यहाँ इन्हीं प्रत्येक है अतनी ठनो तो इसमें कपि संयोगी कहने से कपि संयोगी हो गया वृक्ष जब हम वाक्य व्यवहार करेंगे पक्ष के साथ समानाधिकरण करते हैं पर्वतो बिमान दोनों समानाधिकरण है जो पर्वत है वही बनीमान है साध्य जो पक्ष में रहेगा इसलिए बन्नीमान में जो रहेगा बनीमान में जो रहेगा बनी इसी प्रकार की वृक्ष हो गया कपि संयोगी कपि संयोगी में रहेगा कपि संयोग हो जाएगा साध्य अभी देखिए कपि संयोग हो गया साध्य साध्यता आवश्यकता का संबंध क्या होगा बिना सोच करके नहीं कहना <च्चेश> साध्य क्या है तो साध्यता आवश्यकता का संबंध क्या होगा हो साध्य को क्या है यहाँ कॉपी संयोग ठीक है अभी कॉपी को छोड़ दीजिए तो साध्य क्या हो जाएगा संयोग साध्यता अवश्य का संबंध क्या होगा ये संबंध है नहीं। से हाँ संयोग किस संबंध से रहेगा <laughs> वो साध्यता आवश्यक का संबंध होगा ना साध्य जिस संबंध से रहेगा वो साध्यता संबंध होगा सा तो क्योंकि अनुमान देता है कॉपी संयोगी को साध्य बना करके कपि संयोग कॉपी संयोगों को साध्य बना करके कॉपी कपि संयोग साध्य होगा तो साध्यता का समवाय होगा ही इसमें तो कोई और संयोग तो समवाय संबंध से रहेगा वो तो वो ये अभी ही वो है क्या पर्वतो बनीमान है क्या अभी पर्वत में जो उसको क्यों वो जो पर्वतो बीमान धूमांत उस अनुमान के लिए है सर्वत्र वही अनुमान नहीं है ना सिद्धांत दिखा रहे हैं हाँ, दोष लक्षण को लेकर के दिखा रहे हैं हाँ, इसमें कहा संयोग है बोले इसमें कहीं संयोग है लक्षण साध्यता अवच्छेद का संबंध साध्यता अवच्छेद का धर्म वो सब कहेंगे संयोग अगर लेंगे सर्वता साध्यता अवच्छेद का संबंध संयोग होगा क्या सर्वत्र लक्षण सामान्य लक्षण करना है ना तो उस अनुमान में लक्षण था मतलब उस अनुमान में आपका साध्यता अवस्य का संबंध संयोग था वहां पर सिद्धांत जी प्रश्न किया था मतलब संबंधों वहाँ तो समय सम्बन्ध से अभाव जो दिखाया था वो तो अनुमान बाकी अलग था वहाँ साध्यता अवश्य का संबंध सही हो था दिखा रहा है। जो लक्षण अब तक बना गया लक्षण सार्वजनिक होना चाहिए तो लक्षण में कोई विशेष संबंध नहीं आ जाएगा अभी लक्षण जो बन गया उसको अन्य जगह में दोष दिखा रहे क्यूँकी वो जो लक्षण अभी सुधार हो गया उसको लेकर के पर्वतों में अभी दोष नहीं दिखा पाएगा दिखा सकता है पर्वत में कहीं ना कहीं पर्वत में शिखर में बनी है ये नीचे में नहीं है वो कह देगा किन्तु तो थोड़ा अर्थात तो बुद्धि वैशार दे इसलिए अन्यत्र दृष्टांत दिखाते हैं क्योंकि वहां तक साध्यता आवश्यकता संबंध संयोग आपको अन्य अन्य सब संबंध दिखाना चाहिए ना ताकि हमारा संस्कार बढ़ेगा इसलिए कहते हैं अभी साध्यता आवश्यक का संबंध क्या हो गया और साध्यता आवश्यक का धर्म संयोगत्व हो जाएगा कपी संयोग ये हो जाएगा अभी सिद्धांती कह रहा है कि कपी संयोग अच्छा अभी पूर्व पक्ष अनुमान के मतलब ये अनुमान के पूर्व पक्ष कहेगा कि ये हमारा सद हेतु है, है क्यों है कहेंगे देखिए कि आपका साध्यता अवच्छेद साध्य हो गया कपी संयोग नदी में कपि संयोग है नहीं है कपि संयोग अभाव है तो साध्य अभावत हो गया नदी उसमें एतद वृक्षत्व तो नदी में रहेगा नहीं एतद वृक्षत्वम वो तो एतद वृक्ष में रहेगा इसलिए हेतु नहीं रहेगा साध्य अभावत अवृत्तित्व साध्य अभावत हो गया नदी कपि संयोग अभावत हो गया नदी और तन तो निरूपित वृत्तित्व एतद वृक्ष में आएगा वृत्तित्व अभाव आएगा लक्षणों समन्वय है तो पूर्व पक्ष कहा कि यह अनुमान ठीक है हमारा लक्षणों समन्वय हो रहा है हो गया अब सिद्धांत कहता है कि कॉपी संयोग वृक्ष का शाखा में है कॉपी संयोग वृक्ष का मूल में नहीं है मूल में कॉपी संयोग नहीं है कॉपी संयोग साध्य है तो मूल में साध्य भाव मिला सिद्धांति दिखा रहे हैं मूल में साध्य अभाव है और मूल में साध्य अभाव है और मूल में तो रहेगा मूल साध्य अभावान वृत्ति तो आ गया अवृत्ति तो नहीं आया पूर्व पक्ष का हम विशेषण दिया है सब आप जो भी मूल में कपी समय को अभाव दिखा रहे हैं तो किस संबंध से दिखाना पड़ेगा साध्यता का संबंध क्या है तो मूल में कपि संयोग नहीं है सिद्धांति कह रहा है तो किस समझ से नहीं है कह रहा है? कपी संयोग नहीं है समय समझ से नहीं है संयोग जहाँ रहेगा समय समझ से समय समझ से नहीं है और मूल में कोई भी कपि संयोग नहीं है इसलिए कपि संयोगत्व अवच्छिन्न कपि संयोग अभाव मिल जाएगा कोई भी कपि का संयोग नहीं है जो दो आप विशेषण लगाए हैं कि साध्यता आवश्यक का संबंध होना चाहिए साध्यता आवश्यक का धर्म होना चाहिए वो दोनों से सिद्धांत कहता है कि दोनों से देखिए कपि संयोग एक भी कपि का संयोग समवाय संबंध से मूल में नहीं है नहीं होने से मूल भी साध्य हवा वाला हो जाएगा तो आप जो सब विशेषण दिए थे उसमें भी साध्य हो गया तो, तो निरूपित तो वृत्तित्व तो आ वहाँ वृक्ष तो तो तो नहीं आया था ये दोष हुआ जिस फिर दोष दिखाया इसको निराकरण पूर्व पक्ष आगे करेंगे। ठीक ओम शंकरं शंकर शंकर्य केशव वादरायण